a ah. आप सभी को मेरा नमस्कार और कार्यक्रम शुरू करने से पहले ही मैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपनी ओर से और साथ में कृष्ण प्रिया की ओर से जिसके साहस की जिसकी लगन की कहानी हम लोगों ने पिछली बार उसी की जुबानी सुनी थी कृष्ण प्रिया आप सभी की आभारी है और चाहती है कि मैं आप सबको ये सूचित कर दूं कि आपने जिस प्रकार से उसकी हिम्मत बढ़ाई उसके मन में एक दृढ़ता और आ गई है कि उसे जो पाना है उसके लिए वो अपना प्रयास जारी रखेगी और उसकी इसी बात से मैंने सोचा कि आज आपसे एक बात विद की कर ली जाएगी अभी हाल ही में मैं देख रहा था ओटीटी पर एक कार्यक्रम था जीत जिद की तो उसी लगन उसी साहस उसी हिम्मत को ध्यान में रखकर मैंने सोचा कि आज अपने जिद की बात भी कर लें तो साहब बात यूं शुरू होती है कि हम सभी जिद शब्द को तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और बचपन की जिदें आ, कहानियों में सुनी गई जिद और इसको जिद को अलग अलग नाम से जानते हैं बाल हट नारी हट स्त्री सुलभ हट पुरुष हट काम करने की हट काम ना करने का हट इस तरह के अनेक हट हम जानते हैं अब मैं आपसे पहले सबसे तो अपनी कुछ जिद के बारे में बता दूं। जैसे कि हमेशा से मेरे मन में एक बात रहती थी शायद ये परिवार ने मुझको या मत, मतलब मेरे बड़े लोगों ने मेरे मन में ये बात डाल दी थी या कहीं ना कहीं से यह बात मेरे मन में आई थी कि मुझे एक निश्चित ध्येय को प्राप्त करना है अब बात ध्येय को प्राप्त करने की उतनी नहीं थी जितनी इस बात की थी कि उस ध्येय को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना है अब साहब आपसे सच बताता हूं कि ध्येय की जिद तो रहती थी अपने मन में मगर प्रयास करने में मुझे तो यकीन है कि कुछ ना कुछ कमी जरूर रहती होगी और उस कमी का एक कारण यह था कि मैं अपनी इसी जिद की वजह से कहीं ना कहीं वो कमी अपने अंदर पाल लेता था यू कहना चाहिए जिद क्या थी जिद थी अपनी क्षमता को लेकर मुझे लगता था कि यार मैं तो ये काम पांच दिन में कर लूंगा या दस दिन में कर लूंगा और इस तरह से करके मैं आखिरी पांच दिनों का इंतजार किया करता था मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है कि मेरी ये आदत तो बहुत जब से मतलब जब से मुझे याद आता है तब से चली आ रही है कहीं जाना होता था माँ कहा करती थी कपड़े बदल लो मगर मैं शायद उस जिसे लोग कहते हैं ना नाइन्थ हावर तक यानी नौवे घंटे तक वो पैजामा कुर्ता पहने ही बैठा रहता था और पैंट कमीज पहनने में देर किया करता था क्योंकि मैं सोचता था कि अरे मैं तो कर ही लूंगा एक मिनट लगेगा खाना खाने चलो तो उसमें भी मेरा यही होता था कि भाई एक मिनट लगेगा तो मैं आ ही जाऊंगा अब साहब ऐसी आदत पढ़ाई में भी थी ये सोचता था अरे एग्जाम के लिए क्या पढ़ना यार अभी से आखिरी पांच दस दिन में पढ़ लेंगे और साहब बस वही पांच दस दिन कोई काम अरे जब थोड़ा बड़े हो गए तो कुछ प्रोजेक्ट बनाना या कुछ इस तरह की बात आती थी आखिरी मोमेंट तक इंतजार करते थे कि हा भैया कर लेंगे हो जाएगा और जिद ये कि हमारा काम जो है वो जो सबसे बढ़िया हो सकता है वो हो नतीजा ये होता था कि या तो काम पूरा नहीं होता था या जब पूरा होता भी था तो कुछ जैसा तैसा चलता था अब अच्छा साहब हाँ ये तो रही हमारी जिद की बात अब हमने इस जिद को बहुत जगहों पर देखा है वो यानी बच्चों की जिद से शुरू करें अगर जो तो बच्चों की जिद में तो ये भी देखा है कि अगर बच्चे को आप खिलौने की दुकान पर ले गए वहां साहब उस बच्चे ने एक खिलौना पसंद किया तो आप चलने लगे उसने कहा नहीं मुझे तो इसी का दूसरा भाई भी चाहिए ये मैं आपको एक्चुअली अपने बचपन की बात बता रहा हूं कि जो मेरे माता पिता ने मुझको बताई मेरे बारे में कि साहब उन लोगों की जेब में पैसे तो बहुत गिने चुने थे और मैं शायद चूंकि पहला और सबसे बड़ा बच्चा था तो जब दुकान में गए वो तो मैंने दो वो खिलौने वाली जो कारें होती हैं उनपे हाथ रखा अब साहब पिताजी बताते हैं कि आखिर में वो दुअन्नी और चवन्नी निकाल के भी उसका भुगतान कर पाए थे क्योंकि अब बच्चे बच्चे की जिद कि भैया दोनों ही चाहिए अब साहब ये हो गई और एक और जिद की कहानी बताते हैं जिसमें यह था कि मेरी कोई फोटो खिंचवानी थी अब साहब बच्चे की जिद उन्होंने कहा साहब फोटो नहीं खिंचवाएंगे अब भैया क्यों नहीं खिंचवाओगे इसका तो कोई जवाब था नहीं मगर फोटो खिंचवाएंगे नहीं साहब जिद हो गई अब मेरे पास बचपन की मेरी एक फोटो है मतलब माता पिता ने भी फोटो तो खिंचवाई जरूर मगर उस फोटो खिंचवाने से यानी जो फोटो की बड़ी खुशमिजाजी और हंसी मजाक के भरपूर फोटो होनी चाहिए थी उस फोटो में मेरे मुंह पे आंसुओं की लकीरें दिखाई पड़ती हैं फोटोग्राफर साहब शायद बहुत अच्छे थे जिन्होंने कि उस आंसुओं की लकीरों को भी पकड़ लिया और साहब वो फोटो आज भी है मेरे पास जिसमें कि वो चेहरे पर आंसुओं की लकीरें हैं और वो आंसुओं की लकीरें नहीं वो मेरी जिद की कहानी है <coughs> माफ कीजिएगा साहब गला कभी कभी फंस जाता है अब ये उम्र का तकाजा है और ये खांसी खखार अगर ये न हो तो फिर आखिरकार पिछवाड़े बुढा खांसता ये गाने का मतलब ही फिर क्या होता तो पिछवाड़े बुढा खांसेगा खखारेगा तभी तो बुढ़्ढा कहलाएगा अब देखिए ये भी बात क्या है जिद ये है कि हो तो गए बुढे मगर कोई बूढ़ा कहके तो देखे फौरन अपनी हिम्मत अपनी अब अब अब क्या कहें वो गुजरी हुई जवानी की बातें याद करने लगते हैं ये भी साहब एक तरह की जिद है वो जिद क्या है अरे हम जो थे हम वही हैं आज भी ये क्या जिद हुई साहब मगर अब ये जिद है कि हम तो वही हैं अरे भाई वक्त का तकाजा कभी तो समझ लो अच्छा अब आपको एक और जिद की बात बताएं अब आपको शायद हमने बताया होगा पहले कभी <coughs> माफ कीजिएगा पहले कभी आपको बताया होगा कि हम पढ़ने लिखने में थोड़ा अच्छे हुआ करते थे जब देखिए बहुत तेज तो नहीं थे मगर हाँ वो क्या कहते हैं कि अपने दोस्तों में शायद हम पढ़ते लिखते ज्यादा थे तो नतीजा क्या होता था कि बहुत से यहां पर आपको एक बात और बता दें हम हर बार परीक्षा जब देने जाते थे तो कोई नया सब्जेक्ट लेकर के उसको अपने परीक्षा का विषय बना लेते थे तो नतीजा क्या होता था कि हमने बहुत से विषयों का छोटा मोटा ज्ञान तो प्राप्त कर ही लिया था तो उसका फल क्या हुआ कि अब हम बहुत से विषयों पर थोड़ी मोड़ी बात तो कर ही लेते थे तो अब एक जमाने में यह होता था कि दोस्त लोग कहते थे कि भाई अगर इस विषय पर बात करनी है यानी जैसे इंटरनेशनल लॉ पर बात करनी है तो रवि से पूछ लो यूरोपियन हिस्ट्री पर बात करनी है तो रवि से पूछो सच बात ये थी कि ना तो हमें इंटरनेशनल लॉ के ज्ञाता थे और ना यूरोपियन हिस्ट्री के ज्ञाता थे और न इंडियन हिस्ट्री के ज्ञाता थे मगर थोड़ा मोड़ा सब में आता था तो आप जब हमसे दस बीस मिनट बात करते तो हम आपको कभी अशोक के बारे में बता देते और कभी जो था वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में बता देते और कभी यूरोपियन हिस्ट्री में बिस्मार्क की कहानी सुना देते तो अब साहब नतीजा क्या होता था कि दोस्त लोग ये समझते थे कि भाई इनको बड़ा ज्ञान है और होते होते हम भी खुद को ये समझाने लगे की हमारे अंदर ज्ञान बड़ा भरा हुआ है अब साहब नतीजा क्या हुआ कि अब हमने एक जिद ठान ली अपने मन में कि भैया जब भी बात करेंगे तो अपने ज्ञान के बारे में कुछ बता देंगे अपना ज्ञान बघार देंगे अब ज्ञान की बघार भैया आप वहां तो दे सकते हैं जहां आपसे कम ज्ञानी बैठे हों मगर अब ऐसा जमाना आ गया है कि जबकि ज्ञान तो आपके फिंगर टिप्स पर अवेलेबल है यानी कहीं तो गूगल बाबा जो है वो बैठे हुए हैं और कहीं अब आजकल का पढ़ाई का सिस्टम भी ये हो गया कि क्लासों लासों में पढ़ाई होती नहीं क्लासों में ये उम्मीद की जाती है कि बच्चे घर से पढ़ के आएंगे और यहां पर आके केस स्टडी करेंगे तो नतीजा क्या होता है कि हर बच्चा जो है जो पढ़ने जा रहा है यानी वो बी का भी होगा तो वो क्लास के लेक्चर का इंतजार नहीं करता है वो पहले अपने घर से पढ़ के जाता है और उसके बाद क्लास में जाकर डिस्कशन करता है नतीजा क्या है भैया उसको सब मालूम है ये नहीं कह रहे हैं कि आज के लोगों का ज्ञान हमसे ज्यादा है क्योंकि ये तो हम मानने की जिद है हमारी कि ये तो हम मान ही नहीं सकते कि हमसे ज्यादा भी कोई जानता है मगर हां हमारा जितना सीमित ज्ञान है उससे थोड़ा ज्यादा तो थो वो लोग जरूर जानते हैं और डिस्कशन करना अब आजकल के मतलब शायद खरी में है स में है डिस्कशन लोग करते ही है तो साहब अब क्या होता है कि हमारी ये आदत कि हमारे अंदर ज्ञान ज्यादा है आज कल हमें ऐसी ऐसी मुसीबतों में फंसा देती है कि पूछिए मत अभी पिछले दिनों हमें छोटी क्लास के बच्चे को कुछ बता रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो अब भैया अब आजकल तो बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो दर्जा छह से पढ़ाना शुरू कर देते वो आप एनसीआरटी किताबें उठा लीजिए उसमें कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर जब जो पढ़ाते हैं तो उसमें दर्जा छह में भी है सात में भी है आठ में भी है और वो धीरे धीरे करके कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्से बड़े होते चले जाते हैं हम साहब हम तो हम भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हुए थे तो हमने एक दर्जा सात आठ के बच्चे को कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताना शुरू किया अरे भैया हम क्या बताते वो बच्चे को हमसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो था कि कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है ये उसके पास हमसे ज्यादा अच्छी नॉलेज थी हम जो उदाहरण देने की बात सोच रहे थे वो बच्चा वो उदाहरण हमें बता रहा था भैया देखिए अब इसका मतलब हमको ये समझ में आया कि जिद करो मगर जिद को एक सीमा में रखो यानी कि जिद का भी मौका देख के जिद करो जब मौका आपके फेवर में ना हो तो बेहतर बात यही है कि आप अपनी जिद को किनारे कर लीजिए देखिए उम्र का यही फायदा होता है यहां पर उम्र से मेरा मतलब आयु नंबर ऑफ ईयर्स से नहीं है यहां पर उम्र से मेरा मतलब है आपके अनुभव की सीमा कितनी है हाउ मच यू हैव एक्सपीरियंस्ड तो अगर आपके पास अनुभव ज्यादा है तो उसका अर्थ सिर्फ इतना ही है कि उस अनुभव का लाभ आपको मिलना चाहिए क्योंकि देखिए अनुभव जो है ना वो भी एक शिक्षा है मेरा ख्याल तो यह है कि अनुभव आपको एक मौका देता है जिससे आप अपनी पुरानी गलतियों को दोहराए नहीं अगर आपने वही वही गलतियां लगातार करते रहना है तो भैया फिर अनुभव का फायदा क्या हुआ फिर एक्सपीरियंस किस चीज का है एक्सपीरियंस अगर गलती करने का है तो भाई आप गलती आपने की उस आपको अगली बार पता चल गया कि भाई ये गलती है तो यार अगली बार वो गलती मत करो कोई नई गलती करो इसमें क्या है? और गलती करना बुरी बात नहीं है मगर गलती दोहराना मेरी नजर में यह मूर्खता है तो अब साहब मैं बात कर रहा था यहां पर जिद की और अपनी जिद करने की तो उसमें अब मैं आपको बताऊं कि एक बात तो ये हो गई कि भाई जिद की सीमा बांध लो यानी कि किसी जगह तक जिद करो उसके बाद एक पॉइंट पर जाके जिद छोड़ दो अरे यार वो ताश में खेलते हैं ना जुआ तीन पत्ती जब खेलते थे तो अब कभी कभी क्या होता था कि साहब आप ब्लफ चलते थे ब्लफ चलने में भी ये बड़ी मतलब कम से कम हमने तो बड़ी जल्दी सीख लिया कि भैया ब्लफ तो चलो मगर ब्लफ चलने में थोड़ा ध्यान रखो ब्लफ ऐसे के साथ चलो या ऐसे मौके पर चलो जबकि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज आपके फेवर में हो अगर एलिमेंट ऑफ सरप्राइज आपके फेवर में न हो तो बलफ करने का कोई फायदा नहीं होता है अच्छा साहब यहां पर आपको बताएं कि अब जिद के साथ में एक दूसरा मुद्दा जुड़ जाता है ये ये ताश के पत्तों के खेल में यानी कि वो जो पैसे वाले खेल है ना उनसे रिलेट कर रहे हैं वहां पर आ जाती है बात अपनी औकात की अब आप पूछेंगे साहब औकात क्या हो गई भाई हम तो बड़े हमारी औकात बड़ी अच्छी नहीं साहब जिद के मामले में औकात बड़ी ध्यान में रखने वाली चीज होती है वो पूछिए आप क्यों वो सिर्फ इसलिए कि देखिए औकात का मतलब है कि आप किसके सामने जिद कर रहे हैं एक्चुअली औकात बड़ी रिलेटिव टर्म है आपकी औकात वो आपसे ये कोई एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं होती है औकात का मतलब यह होता है कि आपकी औकात दूसरे के सामने क्या है औकात का मतलब हैसियत अब हैसियत आप कहेंगे साहब ये एब्सोल्यूट है एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट हैसियत कुछ नहीं होती ये मेरा ख्याल है मैं अपने अपनी बात आपको बता रहा हूं अगर आपको इसमें कोई अलग विचार हो तो साहब जरूर बताइएगा और आपको पता है ना कि कहां बताना है हमारा ट्विटर हैंडल है एट द रेट हमने एक बात कही H U M एच E के बी डबल ए T K A H I तो वहां पर आप बता दीजिए अपनी बात क्योंकि मेरा तो ये पक्का ख्याल है कि औकात रिलेटिव है आप किसके सामने जिद कर रहे भाई अगर आप एक पांच साल के बच्चे सामने जिद करेंगे तो मेरा यकीन जानिए आप साहब आपकी जिद से ऊपर उसकी जिद होगी हां वही जिद आप अपने बराबर वाले के साथ कर रहे हैं तो अब यहां पर टकराव हो जाता है तो भैया उसकी औकात समझ लो अपनी औकात समझ लो साहब के सामने जिद कर रहे हो वो सोच लो अब आपको यहां पर एक, एक छोटे से कहानी याद दिलाता हूं एक फिल्म आई थी बड़े हंसी मजाक से भरी हुई पुर मजाक फिल्म थी उसमें एक जगह पर एक हीरो हैं वो बेचारे पिट जाते हैं बहुत, मतलब पिट, मतलब मारपीट नहीं ही गेट्स डिफिकेड ऑन सर्टन इश्यूज तो एक कैरेक्टर है जो उनसे कहता है कि या तो पैसा दो या खाना बनाओ मतलब दैट्स ऑलो तो इज ए टेलेंट वो किराएदार है तो अब देखिए उस उस हीरो ने अपनी औकात समझ लिया और कहा खाना हां बना दूंगा मगर यह समझ लो दाल में तड़का नहीं लगाऊंगा यानी कि उससे किसी ने कहा नहीं था कि दाल में तड़का लगाओ मगर उसने अपनी औकात समझ लिया कि भैया खाना तो मुझको बनाना ही है मगर अपनी जिद को उसने तब भी बनाए रखने की कोशिश की सिर्फ ये कहकर कि मैं दाल में तड़का नहीं लगाऊंगा तो हमारा जो कैरेक्टर जिसने उससे कहा था खाना बनाओ उसने कहा कि हां हां चलो बनाओ उसने कहा और सब्जी में तो उसने कहा क्या सब्जी में उसने कहा कुछ नहीं सब्जी में पानी ज्यादा नहीं डालूंगा। तो अब ये देखिए अपनी औकात उस आदमी ने समझ लिया कि सब्जी में ज्यादा पानी डालने शायद खराब हो जाएगी तो उसने समझा दिया कि भैया पानी ज्यादा नहीं डालू तो अब सवाल ये उठता है कि अपनी औकात कब पहचानी जाए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है तो साहब ये तो हो गई दूसरी जिद अब एक तीसरी जिद भी होती है जिसका जिक्र कि वो हमारे कार्यक्रम के शुरू में जो गीत आया है उसमें है देखिए वहां पर क्या होता है वहां पर बात न औकात की है और न जिद की है ऐसे वहां पर बात है कि जिद को कोई आदमी मना रहा है यानी कि कोई आपसे कह रहा है कि जिद छोड़ दो तो मेरा ख्याल यह है कि जिद पकड़े रहना अपने आप में यह भी एक जिद है साहब देखिए कुछ जिद ऐसी होती हैं जिनको पकड़े रहना चाहिए और कुछ जिद ऐसी भी होती हैं जिनको वक्त आने पर छोड़ देना चाहिए अरे भाई जब आपसे कहा जा रहा है कि जाने की जिद न करो और आपको समझा रहे हैं कि आपके जाने से ये ये ये हो सकता है तो मत जाओ ना नार आखिरकार क्यों जिद पकड़े हो तो अब सवाल ये आता है कि वो कौन सा मौका है जहां पर कि जिद को छोड़ देना चाहिए साहब मेरा अपना ख्याल ये है कि कभी कभी जिद को छोड़ देने से यानी कि जब आपको कोई मनाए तो मान जाने से आपका आपका महत्व आपका वजन आपका वजूद और महत्वपूर्ण हो जाता है तो साहब अपने आप को महत्वपूर्ण बना लो ना और आखिरकार हम में से हर एक की यह तमन्ना तो होती ही है कि हम हम हो जाए यानी कि हम ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाए देखिए महत्वपूर्ण भी आप कोई एब्सोल्यूट चीज नहीं है महत्वपूर्ण भी किसी न किसी चीज के रिलेटिव होता है यानी आप किससे महत्वपूर्ण हो जाए अरे भाई आप शादी में जाते हैं तो अब आप दूल्हे से ज्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं हो सकते आप महत्वपूर्ण हो सकते हैं दूसरे मेहमानों की तुलना में तो आप अपनी तुलना मेहमानों से कर सकते दूल्हे से तो नहीं कर सकते तो अब सवाल ये उठता है कि हम महत्वपूर्ण हो जाएं ये सिचुएशनल है आप किसी सिचुएशन में कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये तो आप डिसाइड कर लीजिए अब आप वहां महत्वपूर्ण हो गए तो भैया मान जाइए और कभी कभी मान जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा निर्णय होता है बस यहां पर मैं अपनी बात पूरी करने से पहले एक बात और कहना चाहूंगा कि देखिए अगर आपको बहुत जल्दी मान जाना हो तो फिर वो जिद नहीं कहलाती है यानी कि किसी ने आपसे कहा कि भाई आज मत जाओ कल चले जाना तो अगर आपके आज जाने की जिद है तो आप उतनी जल्दी नहीं मानेंगे हाँ ये बात आप अवश्य कर सकते हैं कि अगर कोई आपसे कारण दे कि भैया इसलिए मत जाओ भैया इसलिए ये मत करो या भैया इसलिए ये करो तो वहां पर बात मान जाने में वो जिद जिद है अब यहां पर एक आपको एक और बात बताता हूं कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी जिद पर अड़े रहें वो कब होता है यानी जबकि आपकी जिद किसी कारण से हो जैसे हमारे आ, आ, आ, मैं बहुत पुराना संदर्भ ले रहा हूं भगवान राम की कहानी में भगवान राम के पास जब वो वनवास को चले गए तो भरत आए उन्होंने कहा कि भाई चलिए आप वापस चलिए उन्होंने अपनी तरफ से बहुत लॉजिक दिए कि मैं आखिरकार आपने जो कसम खाई थी वो सब कसमें उसका सब लॉजिक देकर के भाई इसके हिसाब से आपको चलना चाहिए मगर राम वापस नहीं गए तो भगवान राम वापस क्यों नहीं गए उन्होंने क्यों जिद पकड़ ली कि नहीं मैं तो म, मैं तो जंगल में ही जाऊंगा क्योंकि उनके पास एक कारण था उन्हें पता था कि उन्हें राक्षसों का संहार करने के लिए जंगल में जाना ही है और इसीलिए उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी मगर वहीं पर देखिए भरत ने अपनी जिद छोड़ दी तो यहां पर जिद के साथ एक और शब्द जुड़ जाता है और वो है कॉम्प्रोमाइज यानी कि जब जिद छोड़ी जाए तो उसको एक तरह से आप समझौता भी कह सकते हैं तो इसका मतलब जिद के साथ जुड़ी हुई बात है समझौता समझौते का मतलब सिर्फ यह हुआ कि दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात मनवा ली यानी कि दोनों अपने जहां वो टिके हुए थे वहां से जगह बदलने को तैयार हो गए और शायद ये समझौता या कॉम्प्रोमाइज ही एक ऐसी चीज है जो जिद को कंट्रोल कर सकती है यानी कि अब देखिए मैं यहां पर एक और नया टर्म लेकर के आया हूं जिद को कंट्रोल करना यानी कि जिद को खत्म नहीं किया बल्कि जिद को सीमा में ला दिया तो अब सवाल यह उठता है कि हम सभी के जीवन में जिद कहीं ना कहीं होती है और अब हमारा अनुभव हमारी उम्र हमारी शिक्षा हमारे परिवेश इन सबका असर इस बात पर पड़ता है कि हम उस जिद और समझौते के बीच आ, कितना कितना समझौता कर सकते हैं या यूं कहें कि जिद और समझौते के बीच में यानी कि अगर जिद एक एंड है बैंड का और मान जाना दूसरा एंड है तो समझौता जो है वो वो स्लाइड है जो बैंड को एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जोड़ता है तो हमें देखना है कि भैया वो स्लाइड यानी वो स्लाइड कहां तक ले जाया जाए तो बेसिकली कॉम्प्रोमाइज और इ, इ, इ, इस सबका एक यही एक मेजर एक है शायद हमारे हमारे परिपक्व होने का हमारी परिपक्वता का या यो कहा जाए हमारे समझदार होने का चलिए परिपक्वता बड़ा भारी सा शब्द लग रहा है तो इसको समझदारी कह देते हैं और समझदारी तो मेरे ख्याल से एक आसान शब्द है इसका कोई बहुत बड़ा समझाने की जरूरत नहीं है तो आज की बात यही पर खत्म करते हैं क्योंकि मैंने जिद पर जो मेरे मन में बातें थीं वो यह है हाँ अगर जिद सफलता के लिए है या जिद जीत के लिए है तो उसको तो भैया बैंड में आखिरी दम तक रखना चाहिए मगर वहां भी कभी कभी तो समझौते की जरूरत ही जाती है आ, मेरे जीवन में म, मैंने बहुत बार उ, उस जिद से समझौता किया है क्योंकि अगर समझौता नहीं किया जाएगा तो वो जिद आपको अनायास से ही डिप्रेशन की ओर ले जाएगी तो भैया डिप्रेशन से बचो यार अपने अपनी जिद को एक सीमा में रखो और जब ना हो अगर बात पूरी चाहे सफलता की हो या जीत की हो या जिसकी भी हो वहां पर समझौता कर लिया जाए और किसी नई चीज की जिद की जाए जिद छोड़ना नहीं है जिद तो करते रहना है क्योंकि जिद बुरी नहीं है जिद बहुत अच्छी चीज है जिद से ही हमारे अंदर हिम्मत आती है कुछ करने की मोटिवेशन मिलता है तो मैं, मैं मोटिवेशन के बारे में फिर कभी बात करूंगा मगर मैं सिर्फ इतना कहूंगा की जिद करना मत छोड़ना भैया जिद जरूर करते रहना जैसे मैं आपसे जिद करता हूं ना बातें करते रहो बातें करते रहो बातें नहीं करोगे तो बातें बंद हो जाएंगी तो मैं अपनी जिद नहीं छोड़ूंगा और आप भी अपनी जिद मत छोड़िएगा क्या क्या जिद नहीं छोड़नी है आपको यही कि आपको मौके दर मौके बातें करते ही रहना है चलिए आज के लिए बस इतना ही आप सभी का समय देने के लिए बेहद धन्यवाद शुक्रिया और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कृष्णा प्रिया ने आप सभी को धन्यवाद कहा है तो एक बार फिर आपको धन्यवाद उसकी ओर से और आज के लिए नमस्कार फिर मिलेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन बहु oh, oh.